नमस्कार आज कुछ बातें अपने बचपन की बचपन मतलब जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे और साहब मेरे लिए स्कूल का मतलब है मैं कक्षा दस में आने के बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी में पहुंचा और मेरा स्कूल दसवीं से बारहवीं तक क्विंस कॉलेज बनारस में ही रहा तो मेरे पास कुछ ऐसे मोती हैं जो उस क्विंस कॉलेज वाराणसी की मेरी यादें जिनको कि मैं आपके साथ साझा करता हूं आज साहब इनमें से एक याद एक पिटाई की है उस पिटाई में नहीं नहीं नहीं नहीं ये मत समझिए कि वो मेरी हुई थी मेरी होती तो मैं थोड़ा शर्मिंदा होता और शायद बताता भी नहीं परंतु वो क्लास के कुछ बच्चों की पिटाई है और चूँकि दूसरों की है इसलिए तो मुझे बताने में अच्छा लग रहा है मज़ा आ रहा है हुआ यूँ कि हमारी क्लास में एक हमारे टीचर थे जो कि पीटने में बड़े माहिर थे और उनकी खास बात ये थी कि अगर उनकी बात काट दी जाए तब तो वो बस रुद्र का रूप धारण करके रौद्र हो जाते थे और पीटने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते थे मतलब वो हाथ से भी और वो बोर्ड ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला ब्रश होता था उससे भी और अगर जो उनका बस चलता तो शायद कुछ डंडे वंडे से भी मारते परंतु डंडे उस वक्त क्लास में शायद नहीं लाए जाते थे तो हुआ यूँ कि एक दिन जब वो क्लास में आए तो उनको ब्लैकबोर्ड पर कुछ लंबा सा कुछ लिखना था यानी कि कोई सवाल था जो ज़्यादा समय तक लगना था उनको उन्होंने कहा देखो मैं पीट कर रहा हूं क्लास की तरफ मगर आवाज़ नहीं होनी चाहिए हम कक्षा दस सी के बच्चे और आवाज न करें और विशेषकर तब जबकि राय साहब ने कह दिया हो कि आवाज नहीं करनी है बस साहब जैसे ही उन्होंने पीठ फेरी और यहां पर चें चे चे चे चे चे चे चें शुरू हो गई उन्होंने पीछे मुड़कर देखा जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा बदकस्मती ये कि उनकी नजर बजाय पिछली बेंच पर पड़ने के सामने वाली बेंच पर पड़ी अब देखिए सामने वाली बेंच पर या तो छोटे कद के बच्चे बैठते थे जैसे हम या जो बहुत पढ़ाकू होते थे वे तो इत्तेफाक की बात यह थी कि उनकी नजर जिस पे पड़ी वो पढ़ाकू वाला था छोटा वाला नहीं था असली में चेचे में हम लोग छोटे वाले भी शामिल थे तो साहब अभी तो पहली बेंच थी और मास्टर साहब सामने थे वो आए और उन्होंने पहला एक झापड़ उस पड़ाकू लड़के के मुंह पर जड़ दिया देखिए साहब मैं ये बता दूं कि वो मास्टर साहब रिटायर हो चुके हैं और शायद अभी तक स्वर्गवासी भी हो चुके होंगे परंतु मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि यदि वो हुए तो पता नहीं शायद आज के नौजवान जल्दी से जाकर उनके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट विपोर्ट ना दर्ज करा देंगे तो खैर साहब उसको झापड़ पड़ा उस लड़के को थोड़ा भोचक्का हो गया कि आखिरकार इतना तेज़ लड़का और मुंह पर झापड़ उन्होंने कहा निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर देखिए वो लड़का भी एक बदमाश झापड़ तो खा ही चुका था उसने सोचा कि अब शायद मतलब ऐसा सोचा होगा मुझे लगता है उसने सोचा अब क्या डरना जब वो उठा तो उसने ऐसे उठा कि उसकी जो कुर्सी थी वो पीछे गिर गई शायद उसने जानबूझ कर ही गिराई होगी पीछे गिरी मतलब गिरने लायक तो जगह नहीं थी पीछे को टेढ़ी होकर पिछली बेंच में टकरा गई जब वो टकराई तो मास्टर साहब ने उसकी तरफ देखा और पीछे वाला जो लड़का था वो उनसे थोड़ा ज्यादा बदमाश था उसने अपनी कुर्सी ऐसी की कि उसकी कुर्सी उसके पीछे वाली बेंच को लड़ी और उसकी कुर्सी उसके पीछे वाले बेंच को और एक कैस्केडिंग इफेक्ट से सारी बेंच और कुर्सियां गिर पड़ी आरोप तो इन्हीं पढ़वैया साहब के ऊपर लगना था जबकि बदमाशी पीछे वाली की बेंच वाले कर रहे थे बस साहब मास्टर साहब ने फिर इस लड़के को रोक लिया और उसके बाद दो तीन झांपड़ मारे और वो अपना डस्टर उठाने के लिए बढ़े तब तक ये लड़का क्लास से निकल के बाहर जब यह चला गया तो अब मास्टर साहब को अगले शिकार की तलाश थी अगला शिकार ऑब्वियसली जो उसके बगल में बैठा था वो था क्योंकि मास्टर साहब पीछे तो जा नहीं सकते थे रास्ता ही नहीं था अब सारी शरारतें पीछे वाले कर रहे थे और मार आगे वाले खा रहे थे खैर साहब उस दिन की यह कहानी खत्म हुई इन सब बातों पर चर्चा अगले दो तीन दिन तक होती रही वो लड़का जो था वो रोया गया मास्टर साहब ने कहा प्रिंसिपल के पास जाओ वगैरह वगैरह ऐसी कहानी आ इत्तेफाक से प्रिंसिपल के पास जाने वाली बात पर आपको भी मैं एक अपनी कहानी भी बता दूँ मैं नया नया आया था कक्षा नौ पास करके मंसूरपुर से और क्विंस कॉलेज में पहुँचा था हमारे अध्यापक थे गणित के योगेंद्र राय साहब योगेंद्र राय साहब की आदत थी कि वो क्लास में दो चार छः दस जो भी सवाल कराते हो कराते थे वो गणित के अध्यापक थे उसके बाद वो घर से करके लाने के लिए दो प्रश्नावलियाँ दे देते थे अच्छा तो आप लोग ये दो प्रश्नावलियाँ घर से कर कर लाएंगे देखिए मुझे तो उस समय तक यह अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग दसवें क्लास के छात्र हैं तो हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए और हमें कम समय में ज़्यादा कोर्स पूरा करना होगा इस सब का मुझे आइडिया नहीं था घर पे बातें होती थी कि बोर्ड का एग्ज़ाम बोर्ड का एग्जाम बोर्ड का एग्जाम आजकल तो वो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से शायद दसवीं क्लास के बोर्ड का एग्ज़ाम भी खत्म हो गया है बहुत खुशी हो रही है मुझको इस बात को सुनकर परंतु उस समय वो दसवीं के बोर्ड का एग्ज़ाम मेरे माथे पड़ा हुआ था मैं क्या बताऊँ तो खैर साहब वो हम लोगों को दिया करते थे दो दो प्रश्नावलियाँ करके लाइए करके लाइए और साहब हम लोग जाते थे करते थे सवाल अब आपको यहां पर यह बता दूं कि मैं बहुत ईमानदार छात्र था मैं क्या करता था कि जैसे अगर मुझे प्रश्नावली का प्रश्न संख्या दो आया तो मैं दो कर देता था परंतु यदि तीन चार पांच नहीं आए तो मैं तीन चार पांच की जगह छोड़कर छठा सवाल करता था अगर छठा आ गया तो।, तो इस प्रकार से मेरी कॉपी में बहुत से खाली पेज रहते थे अब साहब क्या हुआ कि पाँच छः दिन काम देने के बाद मास्टर साहब ने कहा कि भाई अपनी कॉपियां जमा कर दीजिए मैं चेक करूंगा मैंने भी अपनी कॉपी जमा कर दी अगले दिन मास्टर साहब क्लास में आए और उन्होंने मुझको बुलाया इधर आओ मिस्टर ये खाली पन्ने क्या हैं मैंने कहा साहब खाली पन्ने वो हैं जो सवाल मुझे नहीं आए बोले आपको ये सवाल क्यों नहीं आए मैंने कहा साहब अभी नहीं आए तो नहीं आए उन्होंने कहा तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था मैंने कहा साहब आपसे कभी पूछता क्योंकि सरकारी स्कूल में ऐसा कोई नियम नहीं था कि आप क्लास के बाद यानी पीरियड के बाद जाकर मास्टर साहब से पूछें इसका तो कोई मेरे जानकारी में कोई नियम था नहीं तो बोले कि तो फिर ये सवाल तुम कैसे करते मैंने कहा साहब मैं कोशिश करता मैं भी थोड़ा बेहुदा था शायद जवाब लगातार दिए जा रहा था मास्टर साहब को शायद अपेक्षा यह थी कि मैं चुप हो जाऊंगा परंतु मैं चुप हुआ नहीं बदतमीजी से जवाब दे बदतमीजी से नहीं जवाब देता रहा मास्टर साहब ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी कॉपी प्रिंसिपल साहब को भेज रहा हूं और तुम प्रिंसिपल साहब से जाकर मिलो अब साहब हमारे प्रिंसिपल साहब उस वक्त श्री के एन श्रीवास्तव साहब थे बुज़ुर्ग आदमी थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही सज्जन हैं परंतु यदि उनको कोई दुर्जन मिल जाता था तो वो अपना हाथ साफ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे मैंने सोचा कि आज नामालूम क्या होगा हमारा जहाँ पे हम लोग की क्लास होती थी वहाँ से प्रिंसिपल साहब के कमरे तक जाने के लिए एक लम्बा मैदान पार करना पड़ता था मैं क्लास से निकला और शायद मुझे लगता है कि मैं पहली और आखिरी बार स्कूल में रोया शायद तभी था और रोता हुआ प्रिंसिपल साहब के कमरे की तरफ गया और तब तक मास्टर साहब ने कॉपी तो मेरी भिजवा ही दी थी प्रिंसिपल साहब के यहाँ प्रिंसिपल साहब के कमरे के बाहर पहुंचा खड़ा हो गया बुलवाया उन्होंने क्या बात है मेरी आंखों पे शायद आंसू थे और गाल पे आंसू सूख चुके थे प्रिंसिपल साहब ने देखा और पूछा क्या बात है मैंने कहा साहब मास्टर साहब ने योगेंद्र राय साहब ने भेजा है मुझको उन्होंने कहा ओह तो ये तुम्हारी कॉपी मैंने कहा जी उन्होंने कहा ठीक है पढ़ो तुम्हारा दसवां है मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए और उन्होंने मुझे कुछ नहीं डाँटा उन्होंने कॉपी पर कुछ लिख दिया मुझसे कहा कि ये कॉपी ले जाकर ऐसे ही मास्टर साहब को दे देना मैंने वो कॉपी ले जाकर मास्टर साहब को दी मास्टर साहब ने मुझसे कहा कि तुम ये कॉपी यहीं छोड़ो और कल अपने पिताजी को लेकर आना मुझे बाद में पता चला कि प्रिंसिपल साहब ने लिखा था कि कॉल हिज पेरेंट्स एंड गाइड तो मैं चला आया घर पे। अब साहब सच बता रहा हूँ आपसे मेरी इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि मैं पिताजी से कहता तो मैंने अपनी माताजी को बताया कि आज मास्टर साहब ने कहा है कि कल पापा को लेकर स्कूल जाना है मां ने कहा हुआ क्या क्या किया है तुमने क्योंकि मेरे जैसा शरीफ बच्चा क्या करेगा जिसकी वजह से कि उसको स्कूल में पिताजी को लेकर जाना पड़े एक्चुअली मैं इसके पहले भी एक घटना ऐसी कर चुका था जिसकी वजह से मेरे पिताजी को स्कूल जाना पड़ा था वो किस्सा फिर कभी बताऊंगा वो ट्वेल्व स्केल एंड वन डंडा वाला किस्सा है परंतु वो बाद में तो अब साहब पिताजी आए अपने कहीं ऑफिस से दौरे से जह से भी आए हो कोई रेड वेट करके आए थे तो जब आए तो रात में नौ दस बजा होगा मुझे ख्याल है मैं भी थोड़ा चकपकाता हुआ सा इधर उधर घूम रहा था कि आएंगे तो इनके सामने मुझे भी पेश होना ही पड़ेगा तो पूछा उन्होंने क्या बात है तो माँ ने बताया कि भाई इन कल तुम्हें वहाँ स्कूल जाना है उनका भाड़ में गया स्कूल उनका मैं पागल हूँ क्या जो मैं स्कूल जाऊँगा उन्होंने कहा मैं कहीं स्कूल स्कूल नहीं जाऊँगा और बोले स्कूल जाऊँगा वो भी इस लड़के के लिए डांट खाने को नहीं अब साहब मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ यार कि इस लड़के के लिए मतलब ऐसा मेरे को हकारत की तरह से मेरे तरह मेरे बारे में बात किया गया तो कोई बात नहीं उन्होंने कहा तुम चली जाओ माँ कहा मैं क्यों चली जाऊँ बातें सुनने के लिए मैं चली जाऊँ उन्होंने कहा आखिरकार तुम पढ़ी लिखी हो एमए पास हो तुम्हें स्कूल जाने की हिम्मत नहीं है क्या उन्होंने कहा हिम्मत की क्या बात करते और जैसे ही माता जी के अहम पर चोट पहुँची वो तो तुरंत तैयार हो गई अब साहब वो स्कूल पहुंची मुझे अभी भी याद है कि वो एक हॉल नुमा कमरा था उसमें माता जी को बैठाया गया और हमारे वो लाइब्रेरी कहलाती थी लाइब्रेरी जैसी तो उसमें कुछ था नहीं शायद मुझे नहीं लगता एक दो अलमारी से ज़्यादा उसमें कुछ था परंतु उस बिल्डिंग में उस जगह का नाम लाइब्रेरी था तो मास्टर साहब योगिंदर राय साहब आए मैं भी वहीं पर था माता को देखा बोले नमस्कार नमस्कार हुआ और माताजी ने कहा कि बताइए साहब क्या कर दिया इस लड़के ने ऐसा जिसकी वजह से आप लोगों ने इसे बुलाया इनके पिताजी को तो उन्होंने कहा साहब पिताजी नहीं आए उन्होंने कहा पिताजी नहीं आए तो क्या हुआ मैं तो आई हूं आप मुझे बताइए क्या समस्या है मास्टर साहब ने मास्टर साहब नहीं समझते थे कि यह महिला कुछ पढ़ी लिखी होगी परंतु थोड़ा मेरे माता जी के रोबदाब में आ गए उन्होंने कहा देखिए ये लड़का पास होने वाला पार्टी नहीं लगता है तो हम लोग इसको बोर्ड में बैठने नहीं देंगे माताजी ने कहा क्या मतलब ये लड़का तो फर्स्ट आता था अपनी क्लास में उन्होंने कहा देखिए आता चाहे जो रहा हो आप उसकी कॉपी देखिए उन्होंने कॉपी देखी उन्होंने कहा ये इतनी जगहें जो खाली हैं वो ये कहता है कि इसको ये सवाल नहीं आए और इसलिए ये खाली छोड़ी हैं माताजी ने कहा कि आप उस लड़के की ईमानदारी की तारीफ़ किए बगैर कि उसने ईमानदारी से बता दिया कि यहाँ पर सवाल उसको नहीं आए अगर उसने सीधे तीसरे के बाद छठा सवाल कर दिया होता तो आपको पता चलता क्या मास्टर साहब को काटो तो खून नहीं उनको तो समझ ही नहीं आया कि इस सवाल इस बात का वो क्या जवाब दें मास्टर साहब बोले नहीं नहीं मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा मैं तो आपको बता रहा हूं कि देखिए हमारे यहां सब फर्स्ट डिविजन आते हैं और ये लड़का अगर थर्ड डिवीज़न है उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हैं आप थर्ड डिवीज़न हमारा लड़का और थर्ड डिवीज़न आएगा बोलें कि देखिए मास्टर साहब फिर कुछ मिनमेने लगे और मास्टर साहब ने कहा कि इसको थोड़ी ट्यूशन की जरूर उन्होंने कहा देखिए ट्यूशन रखना है नहीं रखना है यह हम निर्णय लेंगे मगर मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि ये लड़के की फर्स्ट डिविज़न ही आएगी आशा साहब ने कहा भगवान करे आपकी वाणी सत्य हो नमस्कार हुआ और माताजी जी वहाँ से चली आई घर आके मुझे दो तीन चांटे पड़े जरूर जरूर परंतु उसके बाद हमारे लिए एक अध्यापक श्री द्वंद्वराज सिंह का घर पर प्रबंध किया गया द्वंद्वराज सिंह जी के बारे में भी बाद में बताऊंगा अभी परंतु द्वंद्वराज सिंह जी ने हमें गणित का जो भी ज्ञान दिया मैं आज आभारी इस बात का हूं कि कम से कम कक्षा 10 की जो गणित जिसमें कि मैंने ये कहा था कि मुझे ये सवाल नहीं आए और मैंने पन्ने खाली छोड़ दिए वो गणित मैं आज शायद यह तो उम्र का भी असर हो सकता है मुँह जबानी करता हूँ और मुँह जबानी बच्चों को करना सिखाता हूँ धन्यवाद नमस्कार मार डाला, मार डाला।